रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी विज्ञानानंद विज्ञानानंद विज्ञाना की सरल साधु वृत्ति पर सभी लोग आकृष्ट हो जाते थे इस प्रकार मदन मोहन मालवी प्रोफेसर उमेश चंद्र वसु मेजर वामनदास बसु आदि विशिष्ट नागरिक उनके साथ घनिष्ठ रूप से परिचित थे फिर बालकों के साथ भी वे खुले हृदय से मिला करते थे परंतु बच्चों के साथ हंसी विनोद या क्रीड़ा आदि करते समय भी वे अपने आप को खो नहीं देते थे उनकी इच्छा न होने पर वे इतने गंभीर रहते कि उनकी गंभीरता को देखकर बच्चे सम्मानपूर्वक दूर हट जाते थे वृद्धावस्था में अपने दीक्षित शिष्यों के साथ मेलजोल में भी उनका यह गुण लक्षित होता था कई बार उनके उपदेश हास परिहास से मिश्रित होकर बड़े ही बलोहारी हो उठते थे संभवतः विज्ञान महाराज के उपदेश सुनते हुए कोई श्रोता साहसपूर्वक कह उठता हम लोग भला आपकी बातों का मूल्य क्या समझेंगे हमारे लिए तो वे सब नानी माँ की कहानियों के ही समान है वे तुरंत उत्तर देते हाँ जी सब कुछ कहानी ही तो है वास्तव में कहानी ही संसार को ही यदि कहानी मान लिया जाए तो कितना आनंद होगा और जो ही इसे सच्चा मान लिया त्यों ही कष्ट आरंभ हो गया धर्म के क्षेत्र में विश्वास की आवश्यकता की बात सुनकर एक भक्त बोल उठे परंतु महाराज हमारे भीतर तो विश्वास का अभाव है तुरंत ही उनके उक्ति में भूल दिखाते हुए विज्ञान महाराज ने कहा संसार में ऐसा कोई भी मानव नहीं जिसमें विश्वास का नितान्त अभाव हो विश्वास के बिना आप एक सांस भी नहीं ले सकते एक भक्त ने आकर कहा महाराज यहाँ आपके पास आने पर आनंद होता है इसीलिए आया करता हूँ महाराज ने तत्काल उत्तर दिया मुझे भी तो आप लोगों को देख आनंद होता है प्रभु आप लोगों के भीतर भी तो हैं एक बार एक शिष्य से पूछ उसने पूछा तुमने भूत देखा है शिष्य के नहीं कहने पर वे बोले तुम्हारे शरीर में ही तो पंच भूत है डरने की बात नहीं राम नाम का जब करना भूत भाग जाएंगे जहाँ पर राम नाम होता है वहाँ भूत नहीं ठहर पाते स्वामी विज्ञानानंद का सामान्य व्यवहार आदि देखकर ऐसा लगता था मानो वे बड़े मनमोहजी स्वभाव के हैं परंतु थोड़ा प्रयास करके उनसे मेलजोल करने पर उनके हृदय की विशालता उदारता तथा कोमलता को देखकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ती थी वे जानबूझकर अद्भुत वेशभूषा किए रहते थे और इसके बारे में वे स्वयं भी सचेत थे उनका बड़ा ढीला ढाला कुर्ता कान तक ढकने वाली टोपी तथा मोजे आदि को किसी पथिक के कुतूहलवश देखते ही रह जाने पर वे कहते क्या देखते हो हम बंदर हैं राम जी का बंदर बात कितनी सरल है, फिर भी अध्यात्म है। सीता राम फिर उनका एक ऐसा कर कर वे सीता के दुख का इतना आवेगपूर्वक वर्णन करने लगे की अंत में स्वयं ही रो पढ़े उच्च अध्यात्म राज्य में विचरण करते रहने के उपरांत भी विज्ञानंद जी स्वाधीनता आंदोलन के नैतिक पक्ष के प्रति उदासीन नहीं थे देश शेवकों का त्याग तथा संगठित रूप से अहिंसा, युद्ध उनके प्राणों में प्रतिध्वनित होता रहता था 1931 सौ ईस्वी के अंतिम भाग में पंडित जवाहरलाल के बंदी हो जाने पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई उस दिन निद्रा खुलने पर विज्ञानंद ने कहा अभी अभी सपने में स्वामी जी को देखा वे बेचैन होकर टहल रहे थे उस समय राष्ट्रीय नेता के अपमान पर विज्ञान नंद का मन आकुल हो उठा था इसके काफ़ी समय पूर्व वे उन्नीस ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन देखने कानपुर गए थे इस प्रसंग में उन्होंने कहा था जहां पर अच्छे कार्य के लिए इतने लोग एकत्र होते हैं निश्चय ही जान लो कि वहां ईश्वर की पूजा हो रही है संघबद्ध होकर कार्य करना भी ईश्वर की पूजा ही है कुछ भी हो पर के कल्याण के बारे में ही तो विचार किया जा रहा है एकता में ही ईश्वरीय शक्ति का विकास होता है लगता है हमारा देश पुनः उन्नत होगा सदा सत सद में डूबे हुए विज्ञानन दूसरों के गुण ही देखा करते थे यहाँ तक कि अपने यशोदगान को भी दूसरों के सदगुण का ही परिचायक मानते थे रंगून बंदरगाह पर उनका स्वागत करने को अनेक गणमान्य लोग पधारे थे तथा उनके निवास की भी अच्छी व्यवस्था की गई थी इसका कारण बताते हुए जब किसी व्यक्ति ने कहा आप मिशन के उपाध्यक्ष हैं और रंगून मिशन का बड़ा केंद्र है तो इस पर विज्ञानंद जी ने कहा नहीं जी नहीं मैं ऐसा कौन सा बड़ा आदमी हूँ यहाँ के लोग ही अच्छे हैं अरे भैया हम लोग तो साधु सन्यासी हैं ये लोग अच्छे हैं तभी तो हमारी इतनी देखभाल करते हैं ब्रह्मानंद जी ने एक बार कहा था हरिप्रसन्न गुप्त ब्रह्म है गुप्त ब्रह्म ज्ञानी ने वृद्धावस्था तक अपने ज्ञान को गुप्त ही रखा था शिवानंद जी को पक्षाघात हो जाने के कुछ महीने बाद एक बार वे अचानक ही इलाहाबाद से बेलूर मठ आए तीन दिन मठ में निवास करने के पश्चात जब वे महापुरुष जी से विदा लेने गए तो उन्होंने अपना बायां हाथ दाहिना अंग लकबे के कारण निष्क्रिय था उनके मस्तक पर रखते हुए आशीर्वाद दिया इससे उन्हें जो अनुभूति हुई थी उसका उन्होंने अपने ही शब्दों में वर्णन किया था उस दिन से मेरे मन का भाव बिल्कुल ही बदल गया मानो अपना भाव उन्होंने मेरे भीतर संक्रमित कर दिया हो अब ऐसी इच्छा होती है कि जब तक शरीर में एक बुंद भी रक्त रहे तब तक जो कोई भी आए उसे ठाकुर का नाम दिए जाऊं। इसीलिए उन्होंने मुक्त हस्त से बहुत से धर्म पिपासुओं पर कृपा की थी श्री ठाकुर और माँ ही उनके अंतिम दिनों के अवलंबन थे वे कहते थे सब कुछ करना हुआ सब ठाकुर और माँ ही संबल हैं उन्हीं पर निर्भर होकर पड़ा हूँ